आनंद की खोज ध्यान और उसके प्रकार जिस प्रकार आजकल टेलीविज़न तथा कंप्यूटर भारत के नवीनतम आकर्षण हैं उसी प्रकार योग तथा ध्यान विदेशों में विशेषकर अमेरिका में अत्यधिक प्रचलित हो रहे हैं प्रत्येक समय में कोई न कोई नई अभिरुचि जनम, जन्म जनमानस को आकर्षित करती है ध्यान और योग की ओर झुकाव इसी का एक रूप है ये मानो सभ्य श्रेष्ठ समाज का आधुनिकतम फैशन है भारत की पुरातन आध्यात्मिक परम्परा से प्रेरित हो या आधुनिक प्रभाव एवं ध्यान की ओर जनसाधारण के झुकाव के कारण हो अथवा उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग से छुटकारा पाने के लिए हो या फिर दैनंदिन जीवन की छिछड़ी अर्थहीन दिनचर्या से, से उबकर जीवन में गहराई और अर्थ खोजने की कामना से ही हो कई लोग ध्यान के बारे में रुचि लेने लगे हैं तथा किसी किसी किसी न किसी रूप में उसे जीवन का अंग बनाना चाहते हैं ऐसे भी साधक हैं जो दृढ़ निष्ठा एवं पूर्ण मनोवयोग द्वारा ध्यान केंद्रित जीवन बिताना चाहते हैं ध्यान आध्यात्मिक जीवन का तो सार सर्वस्व है एक साधक अपने समग्र जीवन तथा तो दैनंदिन क्रियाकलाप को इस प्रकार सुनियोजित करता है कि वह उसके ध्यान को प्रोत्साहित करे उसमें बाधक बने प्रस्तुत लेख उपरोक्त सभी प्रकार के लोगों के लिए है उनके लिए भी जो ध्यान का अभ्यास आंशिक रूप से केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं तथा उनके लिए भी जो उसे अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व का स्थान प्रदान करना चाहते हैं ध्यान की विभिन्न परिभाषाएँ विभिन्न आचार्यों में ध्यान की विभिन्न परिभाषाएँ दी है जैनाचार्य उमा सरस्वती के अनुसार किसी एक स्थान पर चिंतन का निरोध करना ध्यान है एकाग्र चिंता निरोध्यान एक अन्य परिभाषा के अनुसार मन की स्थिर अवस्था ध्यान और चल अवस्था चित्त कहलाती है कुछ आचार्यों ने ध्यान को बहुत व्यापक अर्थ प्रदान किया है यथा अथातो अथा तो व सच चिंता व्यय एक चितात्मको यद्वार स्विचि योजिता अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध अथवा अभाव अथवा एक चिंता मात्र अथवा चिंता रहित स्वयं साक्षी भाव ये सारे ध्यान कहे जा सकते हैं कुन, कुछ मनुष्यों ने साक्षी भाव या अवेयरनेस को अधिक महत्व देकर मन के विभिन्न विचारों वृत्तियों एवं भावों के निष्पक्ष साक्षी होने को ध्यान कहा है इसे ही बौद्ध शास्त्रों में विपश्य विपश्यम तथा आचार्यों द्वारा पश्यना कहा गया है कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि जब तक किसी भी कार्य को करने की किंचित मात्र भी इच्छा विद्यमान है भले ही वह चित्त वृत्ति निरोध क्यों न हो तथा तो तत्प्रेरित प्रयत्न है तब तक मन का पूर्ण विलय संभव नहीं है अतः चित्त निरोध का प्रयत्न किए बिना राग द्वेष संकल्प विकल्प रहित एक क्षण का अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए यही ध्यान है ज्ञान योग वेदांत की साधना में ध्यान के स्थान पर निधिध्यासन शब्द का प्रयोग हुआ है जो उपनिषदोक्त तो तीन साधनों श्रवण मनन तथा निधिध्यासन में से तृतीय तथा अंतिम साधन है गुरु के श्रीमुख में से वाक्य महावाक्य का बारंबार श्रवण करने के बाद उसके अर्थ का शास्त्र संगत रूप में मनन करना तथा मनन से प्राप्त निर्णय या अर्थ से मन को एकाग्र करना निधि ध्यासन कहलाता है विजातीय देहादि प्रत्यय रहतादीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम वस्तुता ध्यान की उपरोक्त विभिन्न परिभाषाएँ एक दूसरे के परिपूरक एवं परस्पर संबंधित हैं अनेकाग्र चित्त को एकाग्र किए बिना उसे पूर्ण रूप से रिक्त नहीं किया जा सकता और साक्ष्य भाव का अभ्यास भी इस प्रकार एक महत्वपूर्ण अंग है कृत धारणा तथा ध्यान की परिभाषा सबसे प्रमाणिक एवं सबसे मान्य है और प्रस्तुत लेख के लिए उसे ही आधार के रूप में स्वीकार किया गया है देश बंध चित्त धारणा तथा तानता ध्यानम अर्थात चित्त को एक स्थान में बांध कर रखना धारणा है तथा उसी स्थान पर प्रत्यय की एकात्मता एक, एक ध्यान कहलाती है देश अथवा ध्यान के स्थान विशेष और प्रत्यय अर्थात ध्यान के विषय के भेद से ध्यान अनेक प्रकार के हो सकते हैं अतः इन दोनों को भली भांति समझ लेना आवश्यक है ये दो ध्यान कहाँ तथा तो किसका करना इन दो प्रश्नों के उत्तर प्रदान करते हैं ध्यान की पूर्व भूमिका धारणा पातंजल योग के आठ अंगों में से प्रथम पांच बहिरंग तथा अंतिम तीन अंतरंग योग कहलाते हैं यम नियम आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार ये पांच बहिरंग साधन साधक को धारणा ध्यान तथा समाधि रूपी अंतरंग योग के लिए प्रस्तुत करते हैं धारणा ध्यान और समाधि परस्पर संबंधित है तथा पूर्व की अपर में परिणति होती है धारणा ध्यान में तथा ध्यान परिपक्व होने पर समाज में परिणित होता है सामान्यतः हमारा मन पूर्ण रूप से अनियंत्रित होता है तथा इंद्रियों के पीछे ही दौड़ता रहता है यदि नेत्रों से कोई दिखाई पड़ पड़ा नेत्र ने कोई दृश्य देखा तो मन उस दृश्य की तरफ दौड़ पड़ता है कर्णों के द्वारा ध्वनि सुनने पर मन उस स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ से ध्वनि आ रही है इसके अतिरिक्त भी मन दफ्तर बाजार मुंबई कोलकाता और न जाने कहां-कहां भटकता रहता है नाना स्थानों में भटक रहे मन को एक स्थान एक केंद्र अथवा एक देश में निबद्ध करना साधक का पहला कार्य है और यही धारणा कहलाता है किस स्थान में मन की को एकाग्र किया जाए शास्त्र मानव देह में विभिन्न चक्रों का वर्णन करते हैं गुदा मूलाधार से लेकर मस्तक शस्त्रार्थ तक कुल सात चक्रों का उल्लेख तंत्र शास्त्र में पाया जाता है इनमें से हृदय कंठ भूमध्य ये तीन स्थान धारणा के लिए प्रशस्त है हृदय तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है तथा साधक के को सर्वप्रथम हृदय में मन को केंद्रित करने के प्रयत्न से प्रारंभ करना चाहिए इन चक्रों के अतिरिक्त व्यासदेव पातंजल योग सूत्र पर अपने भाष्य में नासिकाग्र जिह्वाग्र जिह्वामूलतालु आदि का भी उल्लेख करते हैं इन स्थानों पर मन को निबद्ध करने से शीघ्र ही दिव्य ग्रंथ दिव्य शब्द दिव्य रस आदि का की अनुभूति हो हो सकती है जिससे साधक की योगशास्त्र के प्रति आस्था उपस्थित है भक्ति के संदर्भ में अपने इष्ट की लीला का चिंतन करना भी एक प्रकार की धारणा है श्री कृष्ण का उपासक अपने चिंतन को भगवान के वृंदावन जीवन में घटी घटनाओं तक ही सीमित रखे मन को उस सीमा के बाहर न जाने दे देश काल एवं नाम रूप से बद्ध हमारा मन विविधता चाहता है तो क्यों न उसे भगवत लीला का देश उसके उनके जीवन का कार्यकाल एवं उनके नाम का नाम व रूप चिंतन के लिए प्रदान करें क्या मन को विचरण के लिए इतना पर्याप्त नहीं है इस प्रक्रिया में भी मन बद्ध हो जाता है प्राथमिक स्थिति में हृदय अथवा नासिकाग्र आदि स्थानों में मन को एकाग्र करना आसान नहीं है इन स्थानों में मन को लाने के लिए उसे अंतर्मुखी करना आवश्यक है जो इंद्रियों का अनुसरण करने वाले बहिर्गमन के अभ्यस्थ मन के लिए कठिन होता है यदि मन भीतर की ओर हृदय में आ भी जाए तो वहां टिकता नहीं गुदामूल नाभ ही आदि केंद्र जो भोग से संबंधित हैं और जो सक्रिय एवं प्रबल रहते हैं मन को नीचे की ओर खींचते हैं यही धारणा है कि चित्त शुद्धि एवं प्रबल विषय शक्ति का त्याग किए बिना धारणा एवं ध्यान में प्रवृत्त होना फलप्रद नहीं होता यह नहीं साधक के लिए यह एक मानसिक तनाव का कारण होता है इसीलिए योग शास्त्र में धारणा ध्यान एवं समाधि की पूर्व भूमिका के रूप में यम नियम आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार का विशद वर्णन किया गया है कभी कभी निम्न चक्रों के तनाव से निवृत्त होने पर मन हृदय तथा ऊपर के स्थानों पर भटकता है कभी कंठ में तो कभी भ्रुमध्र या सहस्त्रार में यह भी एक प्रकार का व्यवधान है जिसे मन को हृदय में स्थिर करके बलपूर्वक दूर करना चाहिए ध्यान का श्रेष्ठ स्थान हृदय श्री रामकृष्ण का कथन है कि भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना है जिस प्रकार एक जमींदार अपनी जमींदारी में सभी स्थानों में आ जा सकता है लेकिन विशेषकर उससे मुलाकात उसके बैठक खाने में होती है इस तरह सर्वत्र होते हुए भी हृदय में भगवान का प्रकाश सबसे अधिक होता है इसलिए श्री रामकृष्ण उसे ध्यान के लिए डंका मारा स्थान कहते थे उपनिषदों में हृदय को आत्मा की अवस्थिति के, के स्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है तथा हृदय में ध्यान का निर्देश दिया गया है यह सर्वज्ञ सर्वविद य महिमाभुवि दिव्य ब्रह्म प्रेष व्योमनात्मा प्रतिष्ठिता मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितोत्रे हृदय तन्निधाम तुंडकोपनिषद लेकिन हृदय से तात्पर्य भौतिक मांस पिंड नहीं समझना चाहिए यह तो हमारे सीने के बीच का वह स्थान है जहां हमें संवेदनाओं का अनुभव होता है हम बोलचाल की भाषा में भी अपनी भावनाओं को हृदय के साथ जोड़कर प्रायः कहते हैं मेरा हृदय आनंद से भर गया था उसने मेरे दिल को दुखाया है इत्यादि कभी कभी हम मनोवेग के क्षणों में अपने हृदय पर हाथ ही रख देते हैं विषाद अथवा सौमनस्क आनंद अथवा खेद का अनुभव सीने में स्थित स्थान पर होता है वही आध्यात्मिक हृदय है इस स्थान का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है यदि साधक को कठिनाई हो तो हर्ष अथवा विषाद के अवसरों पर संवेदन के अनुभव का अनुकरण कर हृदय का स्थान निर्धारित करना चाहिए